बहुलायाम्यक्ष कर्म सहंकारेण यू काम्यक्ष कर्म सहंकारेण वा पुनः क्रीय से बहुलायादराज पुराहृत तुराहृत तू सुुना पुनः साहंकरेण कर्म ये द्वारा देखेंगे तू तो काम सुुना वापन साहंकरेण बहुलायास यु कर्म क्रीय राजसम ताह किंतु कामे सुनाथ फलार्थी मनुष्य के द्वारा है फल जाने वाले मनुष्य के द्वारा फल जाने वाले मनुष्य के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसको क्या कहा राज और अहंकार युक्त होकर के जो कर्म किया जाएगा वो भी राजस तू काम सुना किन्तु फलार्थी मनुष्य के द्वारा व सुना अथवा सुना जो है यहाँ पहाड़ पूर्ति के लिए ऐसा भाष्य करने का है तो उसके अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, है? किंतु फलार्थी मनुष्य के द्वारा वह पुनः अथवा अहंकार से युक्त होकर बहुत परिश्रम पूर्वक जो कर्म किया जाता है है बहुत आयास पूर्वक जो कर्म किया जाता है वह राजस कहा जाता है देखो जो फलार्थी मनुष्य के द्वारा किया जाएगा वो राजस है कोई सोचे हम फल तो नहीं चाहते कुछ लेकिन करने में बहुत अहंकार है मैं करता हूँ तो वो कैसा हो जाएगा राजस और बहुत परिश्रम पूर्वक मतलब जब यदि बहुत ज्यादा जिसमें शारीरिक परिश्रम होगा तो मन की सात्विकता भंग होती है है ना? कुछ ना कुछ परिश्रम तो होता ही है और करना भी चाहिए जब बहुत ज्यादा परिश्रम होता है तो मन की सात्विकता भंग हो जाती है काग्रता ऐसा है किंतु फला से मनुष्य के द्वारा अथवा अहंकार से युक्त होकर बहुत परिश्रम पूर्वक यम किए थे जो कर्म किया जाता है वह राजस्व कहा जाता है ना और वो आ, आ फल प्रेट सुना क्या था वो सात्विक कर्म था जो फलार्थी मनुष्य के द्वारा न किया जाए वह नियतम कर में होकर किया जाए तो उन्हीं जो तेज में जो सात्विक ना उन्ही क्या होता है संज्ञा के ज्ञान गण की शुद्धि उन्हीं से है के क्या भाषण है यद तू काम सुना काम्य का फल प्रेत सुना फल प्राप्ति का इच्छुक फल प्राप्ति का शिक्षुक मनुष्य के द्वारा कर कर्म सहंकार यहाँ पर अहंकार से युक्त होकर कर्म किया जाता है या अहंकार के सही कर्म किया जाता है तो भाषाकार कहते हैं अहंकारी की अपेक्षा से नहीं है यहाँ तत्व ज्ञान करते है तत्व मतलब तत्व ज्ञान ये तत्व ज्ञानम ऐसा गोबरी है अथवा तत्व मतलब गौबरी कर लेना अथवा ऐसा कर लेना है तत्त्वज्ञानम ज्ञान हम अति मतवर्ती भी कर सकते हैं है ना या तत्व ज्ञान कर रहे तत्व ज्ञान वाला तत्व ज्ञानी सहंकारण या पद तत्व ज्ञानी की अपेक्षा से नहीं है मतलब ये है की तत्व ज्ञानी तो अहंकार रहित होता है ना और ये राजस्व कर्म करने वाला कैसा है अहंकार युक्त है तो कहते हैं पर तत्व ज्ञानी की अपेक्षा से सहकारण या पद नहीं कहा गया है सहंकारण या पद तत्व ज्ञानी की अपेक्षा से नहीं कार्य गया तरिक तो क्या ज्ञानी नहीं यहाँ पर तत्व ज्ञान का क्या अर्थ है तत्व ज्ञान वाला ऐसा अब देखना तर्रिक्त हो क्या तो बताते हैं लौकिक स्त्रोत्री निरंकारा अपेक्षा लौकिक स्त्रोत्री श्रोत्री का मतलब छंडो लीते है किसी स्रोत्रिया इसका मतलब हुआ लोक प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध वैदिक निरंकारी मनुष्य की अपेक्षा से श्रोत अध्ययन कर करने वाला लोक प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध श्रोतरी निरंकारी मनुष्य की अपेक्षा से सहकारिणिया पर कहा गया है ध्यान देना बहुत सारे जो है आत्मज्ञानी नहीं है तत्व नहीं है दिन किए हुए महापुरुष हैं, लेकिन बड़े सरल देखे जाते अहंकार रहित देखे जाते है ना बहुत शासविक प्राणी हैं, जो की अहंकार रहित मतलब आत्मज्ञान न होने पर भी अहंकार रहित देखे जाते हैं तो उनको यहाँ लेना है किन्तु लोक प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध निरंकार लोक प्रसिद्ध अहंकार रहित स्त्रोत्र विद्वान की अपेक्षा के है लोक प्रसिद्ध अहंकार रहित श्रोत विद्वान की अपेक्षा से अहंकार गया है इसका मतलब है कि जैसे लोक प्रसिद्ध श्रोत विद्वान अहंकार रहित ठोकर कर्म करता है लोक प्रसिद्ध श्रोत विद्वान क्या है अहंकार से रहित ठोकर कर्म करता है किंतु ये जो है ये भी एक ऐसा राजस्व कर्म करने वाला अहंकार से युक्त होकर कर रहा है ने? तो इस श्रोतृ की अपेक्षा से कहा गया है ये कर क्योंकि क्योंकि जो वास्तविक अहंकार रहित आत्मज्ञानी है वो कर्म कर सकता है क्या तो उसकी अपेक्षा के नहीं है कर्म करने वाले स्रोत की अपेक्षा से ही कम नहीं कर्म करने वाला स्रोत अहंकार रहित होकर कर्म करता है या अहंकार प्रयुक्त होकर कर्म करता है क्योंकि क्योंकि जो वास्तविक अहंकार रहित आत्मज्ञानी है तस्वीर कामित्व बहुल आयास कर्तृत्व प्राप्ति ही ना आती उसका काम कर्त है की फल ये क्या कह सकते है फलात्व फल की इच्छा क्या कह सकते हैं फलार्थित्व या फल की इच्छा उसकी फला उसकी उसका फलार्थित्व और बहुल आयास पूर्वक कर्म करते उसका उसका फलार्थित्व उसके फलार्थित्व की प्राप्ति है नहीं और बहुत परिश्रम पूर्वक कर्म कर तो उसकी अपेक्षा से नहीं कहा लग जाएगा क्योंकि जो वास्तविक अहंकार रही ज्ञानी है उसका काम शुद्ध और बहुलायास पूर्वक कर्म कर प्राप्ति नहीं है इसलिए इसकी अपेक्षा से सहकार नहीं नहीं अब बताते है सात्विकता अनात्मित सहकारा सात्विकता सात्विक कर्म का भी करता अनात्मित अज्ञानी अहंकार युक्त मनुष्य होता है सात्विक कर्म का विकर्ता अज्ञानी अहंकार युक्त मनुष्य होता है उद कुछ तो फिर राजस क्यूँ होते राजस्व तामस कर्मों के विषय में क्या कहना न उनको अहंकार युक्त होकर के करे तो इसमें आश्चर्य क्या है ठीक है ये ध्यान देना सात्विक कर्म का विकर्ता लेकिन जो दे जो क्या है अंतरकरण की शुद्धि के लिए विवेकी लोग कर्म कर रहे है उनकी तो बुद्धि नहीं है ना ये ध्यान रखना लेकिन सभी तो ऐसे नहीं है कर्म सात्विक है लेकिन फिर भी करने वाला अहंकार युक्त हो जाता है ऐसा सात्विक कर्म का भी करता अज्ञानी अहंकार युक्त मनुष्य हो, हो जाता है तो राजस और तमाम कर्मों के भी विषय में क्या कहना को जानने ना जानने वाला लोक में आत्मा को ना जानने वाला श्रोत विद्वान भी अहंकार रहित कहा जाता है लोक में आत्मा को ना जानने वाला श्रोत्री विद्वान भी वैदिक विद्वान भी अहंकार रहित कहा जाता है कैसे अयम ब्राह्मणा विरंकारा या श्रोत विद्वान अहंकार नहीं थे है? अच्छा कर इस कारण से मतलब ऐसा कथन होने से उसकी अपेक्षा ही अहंकार रही तो विद्वान की अपेक्षा ही हुआ ऐसा कहा गया है है ना? न मतलब ज्ञानी कुछ नहीं करता है इसी के प्रसारण में भाषाकार हर दिन अपनी ताकत झोंक देते है पूरी कहीं भी आप गीता देख लीजिये आप इनका <laughs> देखना हर जगह यही आदत कहते हैं सुनो शब्द पात्र पूर्णारूण क्या है पाद की पूर्ति के लिए है ते बहुला के बहुत परिश्रम पूर्वक किया जाता है कर्त है ना नहुलायासम करते महाता आयासेन की कर्ता के द्वारा बहुत परिश्रम पूर्वक जो कर्म किया जाता है वह कर्म राजस कहा जाता है उदाहरतम करके कथितम है तत्व कर्म राज उदाहम सात्विक कर्म का वर्णन हो गया और राजेश कर्म का वर्णन हो गया अब हम लोगों को विचार करना चाहिए कौन सा कर्म हैं? हम क्या है को कर कितने कर्म करते हैं और अहंकार कर है नहीं? है ना बोलना सरल है हम अपने जीवन में कितना करते हैं सर कितना करते हैं ये सब विचार कर बात होती है नहीं तो लाभ क्या होगा फिर करना क्या चाहिए हम देखो तो अनुबंधम क्षय हिंसा अनपेक्ष चौरुषम आरभ्य कर्म ये अनुबंधम क्षय हिंसा अनपेक्ष च मोहाद आरभ्य से कर्म ये अनुबंधम अनुबंध करते यहाँ परिणाम कोई कर्म करेंगे उसका कुछ न कुछ परिणाम होगा ले जाकर छे, छे कर रहानी क्षय क्षेत्रे मोवाद यदर्म आरभ्य मोवाद ये तत्मस उच्य से मोवादारे कर्म य अनु क्या होगा अनुबंध अनुप्रेक्ष परिणाम छ हिंसा कोई तो कर्म करने में क्या होता है दूसरे को पीड़ा पहुंचती है ना तो हिंसा हो और पौरुषम कर्म क्या है सामर्थ अपने सामर्थ्य का विचार किए बिना ही कर्म शुरू कर दिया और में हो जाती मुश्किल पूरा भी नहीं कर पाते लोग तो परिणाम उसका परिणाम क्या होगा उसके करने से कितना जो है हमारा सामर्थ्य का छ होगा कितना धन का छ होगा सब तो विचार करना चाहिए परिणाम छपीड़ा और अपने सामर्थ्य की अपेक्षा ना करके मतलब इसका विचार ना करके की मुँह से जिस कर्म का आरंभ किया जाता है ये अभिवेक् किया जा रहा है न मुँह से जिस, मुझे जिस मुझे कर्म का आरम्भ किया जाता है तट ताम समुचे के तत्कर्म तम समुचे के वह कर्म तामर्थ कहा जाता है अनुबंधम करते पश्चात भाभी जो वस्तु है उसे क्या कहते हैं वह अनुबंध कही जाती है अनुबंध का क्या होगा परिणाम है न्या परिणाम को क्षय करतेमिन कर्मणी की माणे जिस कर्म के करने पर शक्ति का ह्रास अथवा अर्थ का ह्रास होता है अर्थ मतलब क्या है धन सम तर तर तर उस कर्म को क्या कहेंगे क्षय भाषककार ने उस कर्म को क्षय कहा है ना और अनुबंध तो ये देंगे कि यहाँ पर अनुबंध का क्या है परिणाम किसका परिणाम कर्म का तो यहाँ पर लक्षणा भले ही भाष्कार में सम का मतलब उस कर्म को क्षय कहेंगे लेकिन उस कर्म का क्षय ले लेना लक्षणा से आप है ना तो परिणाम कर्म का क्षय किसका कर्म का इससे समझेंगे और हिंसा का है प्राणी पीड़ा प्राणियों की पीड़ा अन्य पुरुष कारण अर्थात सामर्थ्य इधम कर्म समापयितुं सकनो इस कर्म को समाप्त कर सकता हूँ इस प्रकार सामर्थ सामर्थ्य तो की अपेक्षा न करके उसका विचार न करके पंक्ति लगाएंगे ये हो गया पौषम कर पुरुष कारम अर्थात सामर्थ्य तुम सकनो मी एवं आत्मसामर्थ्य इस प्रकार अपना सामर्थ्य इस प्रकार अपना ये अनुबंधाधीन पौरानी अनुबंधाधीन पौरानी अनपेक्ष अनुबंध आदि से लेकर पौरुष की अपेक्षा न करके मतलब इनकी परवाह इनकी अपेक्षा न करके अर्थात इनकी परवाह न करके इनका विचार न करके किसका अनुबंध छ हिंसा और पौरुष का विचार ना करके मोहत्त का अभिवेक का अभिवेक से जो करम किया जाता है वह तामस कहा जाता है समूह से, से होने वाला समोह गुण से होने वाला हाँ विष से छोड़ेगा ना जब सब जब परेशानी होगी तब तो अपने सामर्थ के अनुसार करना चाहिए अनुबंध है हाँ तो ये क्या है मुँह से अभिवेक से जो किया जाता है वो तामस कहा जाता है किसी को पीड़ा नहीं होना चाहिए ऐसा काम होना चाहिए है ना ये किसके भेद हो गए तीन अभी कर्म के ज्ञान के तीन भेद हुए कर्म के तीन भेद हुए अब किसके, किसके तीन भेद आएंगे कर्ता के देखो मुक्त संगोवादी धृत्योत्साह समन्विता निर्मित रहा कर्ता का कर उच्च मुक्त संघ अनाहवादी धृत्योत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध हो सात्विका निर्वि करते मुझा अनाहवादी धृत्योत्साहम सिद्ध सिद्ध निर्विहारत्च्य लगाइएसाध आसक्तिरित मुक्ता है आसक्ति ये सभी कर्ता के विशेषण है ना आसक्ति रहित अनाहमवादी अनाहमवादी का मतलब है। मैं सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ करता हूँ ऐसा ऐसा कहने ऐसा न कहने के स्वभाव वाला हुँ? मैं सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न करता हूँ ऐसा न कहने के स्वभाव वाला चलिए अर्थ यही है गुण सम्पन्न सर्वोत्तम करता हम इतनी वजनशीलो न बहुत गुणसंपन्न सर्वोत्तमः कर्ता अहम् इति इति न क्या लिखा वदनशीलो नव संपन्न सर्वोत्तमः कर्ता अहम् इति न वदनशीलो नवती गुणों से संपन्न सर्वोत्तम कर्ता हूँ गुणों से युक्त सर्वश्रेष्ठ करता हूँ ऐसा कहने जो सुभाव वाला नहीं होता है है धृती करके धारणा शक्ति धारणा शक्ति से, से युक्त और उत्साह से युक्त उत्साह कर उद्यम व्यापार क्रिया है न धैर्य कह सकते हैं धारणा में अर्थ है थे आ सकती रही मैं सर्वश्रेष्ठ करता हूँ ऐसा ना बोलने के स्वभाव वाला धैर्य तथा उत्साह से युक्त कर्म की सफलता और असफलता में विकार रहने वाला कर्म की सिद्धि हो गई कर्म की सफलता हो गई तो क्या होता है हर्ष होता है ये भी हर्ष क्या है चित्त का विकार और कर्म की अति असफलता हो गई तो क्या होता है खेद खेद भी क्या है चित्तता तो है तो कर्म की सफलता और असफलता में विकार रहित रहने वाला करता सात्विक कहा जाता है कृपया आसक्ति रही मैं सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण सम्पन्न करता हूँ ऐसा न कहने के स्वभाव वाला धैर्य तथा उत्साह तथा कर्म की सफलता और असफलता में हर्ष तथा खेद रूप विकार ऐसी रहित रहने वाला कर्म की सफलता और असफलता में हर प्रसाद रूप विकार से रहित करता कहा जाता है अच्छा आसक्ति रहित होकर कितने कर्म कर पाते हैं ये सब विचार करना है और क्या है और सिद्धि और सिद्धि में निर्विकार रहकर कितने कर पाते हैं सफलता असफलता में ये सब विचार है मुख्य संज्ञा ध्यान देंगे मुक्ता संज्ञा ये नहीं रहा मुक्त संज्ञा भूभरी है मुक्ता करता संज्ञा कर आसक्ति आसक्ति का परित्याग जिसने कर दिया उसे क्या कहेंगे मुक्त करेंगे आसक्ति से रही तो थी हाँ दोनों में चलिए और ध्यान देंगे अनाम वादी न अहम वीला मन लिखा दिया ना इस इसका सर्वगुण गुणों से संपन्न सर्वोत्तम कर्ता मैं हूँ ऐसा न कहने के स्वभाव वाला धृतार्थ मन विषा धृतीय अर्थ यहाँ पर धारणम और धारणम कर धैर्य धारणम का क्या है रहना चाहिए अच्छा और उत्साह का अर्थ उद्यम उद्यम करते व्यापार मतलब ये उद्यम से युक्त होना चाहिए उसको आलसी व्यक्ति कभी भी उद्योग कर सकता है तो उद्यम उद्यम अगर कर उद्योग उद्योग से युक्त होना चाहिए तो भारत सरकार ने उद्यम अर्थ कर दिया है उत्साह ये ध्यान देना तो उसका अर्थ में ही उद्यम ले लो उसका उद्यम ले लो उस समन्विता समन्वित कर लीजिए व्यापार अर्थ किया है तो मैं सोचता हूँ की उसको फिर भी उस अर्थ में ही ले लेना है अच्छा और यदि व्यापार अर्थ लेते हैं तो व्यापार क्या होता है प्रवृत्ति तो बल्कि उत्साह जो है ना पहले के करने के लिए कर्म करने के लिए उत्साह होता है ना में ले में उस अर्थ नहीं उद्यम लेना अच्छा है यहाँ पर उस अर्थ नहीं उद्यम लेना अच्छा है तब समन्विता का संयुक्ता और उत्साह से समन्वित सिद्ध सिद्धियों यहाँ पर सिद्ध सिद्धियों का अर्थ करते हैं त्रिमाणस कर्मणा फल सिद्ध हो किए जाने वाले कर्म के फल की सफलता होने पर या किए जाने वाले कर्म की फल सिद्धि होने पर लग जाएगा किये जाने वाले कर्म की फल सिद्धि होने में और किए जाने वाले कर्म के फल की निर्विकारा निर्विकारा कर्म है हर्ष विषा रूप विकार से, से, से रहित hmm. तो ये विकार से रहित है तो वो ध्यान देना इसको भाष्यकार समझाते है की यह केवलम शास्त्र प्रमाण प्रयुक्ता जो केवल शास्त्र प्रमाण के द्वारा करो में प्रेरित हुआ है है ना शास्त्र प्रमाण के द्वारा करो में प्रेरित हुआ है चुनाव लक्षणों वर्थो धर्मा शास्त्र कहता है ना आध्या उपासित और आध्या उपासित इत्यादि शास्त्र भटनों के द्वारा ही वो करो में प्रेरित हुआ है और आगे क्या न फल रा फल में आसक्ति आदि के कारण वो करो में प्रवृत्त नहीं हुआ है लग गया न फल रागा बिना फल में राजा जी के कारण वो करो में प्रेरित नहीं किया गया लगा यह जो केवल शास्त्र प्रमाण के, के द्वारा करो में प्रेरित किया जाता है फल में राजा जी के द्वारा कर में प्रेरित नहीं किया जाता है वो अनिर्विता कहा जाता है फल में राज्य कारण जो प्रेरित किया जाएगा ना या फल में राज्य कारण जो प्रेरित होगा तो फल न मिलने से क्या होगा उस समय विकार हो जाएगा है ना अब शास्त्र प्रमाण के द्वारा जो प्रेरित होगा पूछो क्यों आप कर्म करते हैं शास्त्रीय आज्ञा इसलिए हम करते हैं बस तो, हो गया क्यों करते हैं शास्त्रीय आज्ञा इसलिए करते हैं फल के लिए करते हैं क्या अरे ऐसा जो भाई ईश्वर की आज्ञा है हम कर रहे हैं ये फल से क्या मतलब आज्ञा मान के कर रहे।, तो रहे हैं तो जो आज्ञा मान के कर रहे हैं तो फल से कोई मतलब ही नहीं अपना उद्देश्य क्या है आज्ञा का पालन करना शास्त्र की हो गया शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो खेद होगा पालन करेगा तो प्रसन्नता होगा कोई फल को लेकर प्रसन्नता जान है तो हमें विचार बना रहते हैं इसी बुद्धि से कर्म करना चाहिए हो गया अगर देखो रा, रागी कर्म हर रागी फल हर्षो राजे लुब्ध हिंसात्मक हर्ष शोकान्विता करता राजसा रागह कर्थ है आसक्ति युक्त राग युक्त पहले है मुक्त संज्ञा सा कर्म का करता कैसा था वो राग नहीं था था ये रागी राग युक्त है आसक्ति युक्त है कर फल प्रे मतलब करु फल को चाहने वाला है और वो क्या था सिद्धि है शास्त्र मार्ग से प्रेरित था फल में फल की इच्छा से प्रेरित था क्या तो आसक्ति युक्त करुण फल की इच्छा वाला लुप्धा करते लोभी क्या है, लोभी है ना, लोभी, लोभी मनुष्य, करुण मतलब करुण फल को चाहने वाला लोभी तथा दूसरे को पीड़ा देने के स्वभाव वाला हिंसा क्या है ना, दूसरे को पीड़ा देने के स्वभाव वाला बाय तथा आंतरिक पवित्रता से रहित असुची कर बाय तथा आंतरिक पवित्रता से रहित हर्ष तथा शोक से युक्त वो निर्विकार था हर तौर शोक ऐसी हर्ष तथा शोक रूप विकारों से रहित था तो हर्ष तथा शोक से युक्त करता राजस कहा जाता है दोबारा देखेंगे आसक्ति से युक्त करुण फल को चाहने वाला लोभी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के स्वभाव वाला बाह्य तथा आभ्यंतर पवित्रता से रहित हर तौर युक्त हर सौर शोक से युक्त करता राजस्व कहा जाता है हा अब देखेंगे तो रागी अस्तित्व रागी, रागी।, रागी, रागी राग फल कर, को जानने वाला लुभदात संजार कृष्णा दूसरे के धन में जिसकी तृष्णा उत्पन्न हो गई है दूसरे के धन में उत्पन्न भी तृष्णा वाला है दूसरे के धन में उत्पन्न भी या दूसरे के धन को प्राप्त करने दूसरे के धन में उत्पन्न भी सीखना वाला बहुत लोग सोचते हैं ना कि इनकी चीज भी हमको मिल जाए इनकी चीज भी हमको मिल जाए इनकी भी मिल जाए ये भी मिल ऐसा लोग जा। तो बहुत लोग होते ये सोचते रहते है तो ये लोगी व्यक्ति है ना लोगी जब सोचता है ये मिल जाए ये मिल जाए दूसरे कहीं को मिलेगा तो होगा दूसरे कहीं को मिलेगा और क्या अपने पास तो ये देखेंगे जो मिलेगा अपने पास तो वही नहीं दूसरे भी मिलेगा तो और दूसरे ही कृष्णा उत्पन्न हो जाती है और एक अर्थ और करते हैं लोग एक अर्थ हो गया दूसरा अर्थ है की तीर्थ में भी अपने द्रव्य का खर्च न करने वाला तीर्थ में भी अपने द्रव्य का त्याग ना करने वाला तीर्थ जाकर के भी किसी गरीब को कुष्ट रोगी को लूले लंगड़े को दुखी को अच्छे उच्च कोटि के योगी को शासक को एक पैसा नहीं दे सकता है ऐसे बहुत लोग होते हैं इतनी में भी मतलब उसी प्रदेश का ले लेना रिशा गीता कहती है ना उसी के देश का आदि में भी अपने द्रव्य का त्याग ना करने वाला बहुत लोग बातें तो खुद करते हैं त्याग की पर एक पैसा तो उनसे निकलता नहीं रहने पर भी नहीं निकाल हैं अब बात बहुत बड़ी बड़ी कर देंगे तो ऐसे लगते लुभा जो है से हिंसात्मक सुभाव दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के रहते प्रकार की होनी चाहिए हर्ष शोकाना का अर्थ है बताते हैं की हर्ष शोक से युक्त इष्ट प्राप्त हर्षा अनिष्ट प्राप्त हो या इष्ट वियोगे शोका इष्ट प्राप्त हर्षा इष्ट की प्राप्ति होने पर मतलब अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर क्या होता है अब इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष होता है और शोक कब होता है अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर और इष्ट वस्तु का वियोग होने पर है ना जो इष्ट वस्तु है वो चली जाए तो भी क्या होता है शोक अनिष्ट की प्राप्ति अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति तो होने पर तथा इष्ट वस्तु का वियोग होने पर शोक होता है ताभ्याम अनीता तापभ्याम से क्या लेना है हर्षो ताभ्याम हर्ष शोक संयुक्त अनिता तथा संयुक्ता हम्म या पूर्ण विराम चाहिए तस्त एवर्मणा तस्त अर्थ है हर शोक से युक्त करता का क्या अर्थ है क्या और हर क्या पहले करेंगे और हर शोक से युक्त कर्ता का ही हर्ष शोक से युक्त कर्ता को ही कर्म सिद्धि और असिद्धि में हर्षोक होते हैं हर तौर शोक स युक्त कर्ता को ही कर्म की सिद्धि और असिद्धि में संपत्ति की प्रत्यु कर सके असिद्धि और असिद्धि में हर्ष और शोक होते हैं और ऐसे हर्ष और शोक युक्त योग कर्ता है सारिकीर्ति हुआ करता राजस कहा जाता है अच्छा अब देखो हो गया क्या सात्विकता राजस्व कर्ता अब क्या आएगा दामकर्ता आएगा सात्विक कर्ता होना भी बड़ा कठिन है साक्षवी कर्ता होना होना, होना बड़ा यही है, ये साठिन सैस्कृति काम सयुक्त प्राकृत स्तब नैस्कृति अयुक्त प्राकृत स्तब्ध चंचल चित्ते प्राकृतिक संस्कार रहित व्यक्ति अत्यंत संस्कार रहित जिसके लिए कुछ भी सिर्फ संस्कार नहीं है संस्कारहीन चंचल चित्त संस्कारहीन उड शब्द कर है कर कर्थ कपटी तो क्या चंचल चित्त संस्कार रहित उपटी और नैकृतिक कर्थ किया है दूसरे की जीव का नाश करने वाला बहुत लोग होते हैं ना दूसरे की सोचते हैं कि इसका काम कैसे रुक जाए दूसरे की जीवता कर नाश करने वाले भी लोग होते हैं परेशान करने वाले दूसरे की जीव का दूसरे की जीव का को नाश करने वाला आलसी अलता है आलसी मतलब करने वाला है विषाद करने वाला मतलब क्या है कि खेद से युक्त अवसाद से युक्त है और दीर्घ सूत्री दीर्घ सूत्री में अलसागर आलसी और दीर्घ सूत्री कहते हैं वो क्या सोचता है जो कहता है आज कर लेंगे कल कर लेंगे उसको महीना भर में भी नहीं रहेगा वो लोग होते हैं काम अभी तुरंत किया जा सकता है कर देंगे कर देंगे कर देंगे, कर देंगे करता ही नहीं है उसको कहते हैं करने में आलस कर रहा है ठीक से समय से नहीं कर रहा है मतलब करते समय आलस्य वो वो अलस सदस्य कहा गया और विषाजी है जो सोचता है की कल करेंगे कर्म करेंगे महीनों में नहीं करेंगे क्या हो गया नहीं गिर सूत्री हो गया हाँ तो अयुक्ता चंचल चित्र संस्कार रहित उपटी संस्कार से कपटी दूसरे की जीविका का नाश करने वाला आलसी विषादी और इच्छा दीर्घ और दीर्घ सूत्री करता को सामक कहा जाता है बहुत लोग टालते ही रहते हैं आजकल पर तो नहीं टा रहता है अब बहुत लोग सोचते हैं जब करना ही है दो दिन बाद करना है तो दो दिन पहले करके रख दो क्या है नहीं? तो पहले ही कर देना अच्छा है जो करना है तुरंत करना चाहिए अयुक्ता करते, करते है असमिता करते का अर्थ है की संचलित प्राकृतिक अत्यंत बुद्धि बच्चे के समान अत्यंत संस्कार रहित बुद्धि वाला बच्चे के समान अत्यंत संस्कार रहित बुद्धि वाला जिसकी बुद्धि में कोई भी शुभ संस्कार नहीं पड़े अशुभ संस्कार वाला है इस शब्द का अर्थ है की दंडवर्थ मतलब दंड सीधा रहता है न तो दंड के समान किसी के प्रति नहीं झुकता है दंड के समान किसी के प्रति नहीं झुकता है अर्थात वो उठ व्यक्ति है जो किसी को तो किसी को झुकना ही नहीं चाहते हैं विनम्रता बहुत बड़ा गुण है विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं है हाँ सब कुछ झुकना चाहिए सब में नारायण वितमान है तो दंड के समान तो किसी के सामने नमन नहीं करता है उड्ड हो गया सठाकर्थ है यहाँ पर मायावी है मायावी है यहां पर कपटी कैसे शक्ति अपने को छिपाने वाला कैसा अपने छल कपट के अपने जो है ना छल करने के सामर्थ्य को छिपाने वाला है, करने करता है पर वो वक्त का बेष धारण कर लेगा बहुत अच्छी सी बात करेगा तो क्या है कि अपने छल करने के सामर्थ्य को छिपाने वाला अर्थात कपटी मनुष्य नई कृषि का वृत्ति छेदन करा दूसरे की जीविका का नाश करने वाला है ना? दूसरे की व्यक्ति का नाश करने वाला और अच्छा दूसरे के साधनों का नाश करने वाला ऐसा दूसरे के जीवन साधनों का नाश करने वाला ये अर्थ है दूसरे के जीवन साधनों का नाश करने वाला अलसा करते कर्तव्य अप्रिवृत्तिशिला कर्तव्य करो भी प्रवृत्ति न होने के स्वभाव वाला कर्तव्य करो में भी प्रवृति न करने के स्वभाव वाला जो कर्तव्य करने हैं उनको करने में भी जिसकी प्रवृत्ति नहीं होती है अनिवार्य कर्तव्य में भी जिसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। उसे क्या अल, है भी ना, आ, करते सर्वदा अवसर स्वभा स्वभाव वाला है ना सर्वदा छिन्न स्वभाव वाला दीर्घ सूत्री क्या तो दीर्घ सूत्री क्या देखेंगे कर्तव्य नाम दीर्घ प्रसारणा कर्तव्य को दीर्घकाल काल तक लटकाए रहने वाला कर्तव्य कर्म को दीर्घकाल तक लटकाने वाला जैसे कर्तव्य जो आज अथवा कल करना चाहिए जो आज अथवा कल करना चाहिए उसे महीने में भी नहीं करता है चल जाएगा तो दीर्घा दीर्घ सूत्री दीर्घ सूत्री के अपने मतलब कर्तव्य कर। को दीर्घ काल तक लटकाये रहने वाला प्रसारण है ना कर्तव्य को दीर्घ काल तक लटकाये रहने वाला अर्थात जो मनुष्य जिसे आज अथवा कल करना चाहिए तद करता, उसे करता, जो, उसे जो में भी नहीं करता है एवं बूता करता ऐसा जो करता है वह धामस कहा जाता है आ, बहुत लोग ऐसे ही करेंगे अब देखना बुद्धिर्दमेश श्री रम स रोच्यनमशेषेण पृथ्वेन धनंजया बुद्धिर्भेद बुद्धे बुद्धे भेद धृते धृते सुनो शुणु रोच्यम अशेषेण पृथ्वन धनंजया तो अभी किसके तीन के है? किसके किसके तीन दे? गए? के बेद आगे धरती धनंजय देखना प्रदेत बुद्धे भेदम भेद धृते धृते गुणता सुनो रोच्यम अशेषेण पृथ्वेन धनया धनया अशेषेण पृथ्वन रोच्यम धनंजया अशेषेण पृथ्वन रोच्यम गुणता बुद्धे चार, एव भेदं, बुद्धे चार धृते भेद शुणु धनंजया अशेषण पृथक्रोच्यम गुणता बुद्धि चृतेधम शुणु हे धनंजय अशेषण कर्त पूर्णता की पूर्णता त्रिखत् कर्त विभाग पूर्वते जय पूर्णता विभाग पूर्वक कहे जाने वाले धनंजय पूर्णता है ना गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी बुद्धि और धृती के भी तीन भेदों को सुनो अच्छा धृति के बाद फिर क्या गया है बुद्धि पहले फिर अच्छा ठीक है सुख के भी आगे ना आगे ठीक है तो ये जो है ना ये कहे जाने वाले किसके भेद बुद्धि के और धरती के और किसके अनुसार तीन भेद गुणता गुणों के अनुसार है धनंजय अश है की पूर्णता धनंजय पूर्णता विवाह पूर्वक कहे जाने वाले गुणों के अनुसार बुद्धि और धरती के भी बुद्धि और धरती के भी भेदों को बुद्धि और धरती के भी वेदों को तीन प्रकार का सुनो बुद्धि धृत्य क्या बुद्धि के भेद और धृति के भेद गुणता करते गुणता, के अनुसार सुनो यह सूत्र रूप से कथन है सूत्र रूप से मतलब संक्षेप ऐसी कथन है विस्तार आगे आएगा ना हाँ यह सूत्र रूप से कथन है संक्षेप से कथन है प्रोच मानम करमानम अशेषण करता निरवशेषता निरवशेषता कर पूर्णता यथावत है पूर्णता विभाग पूर्वक अथवाण करता निरवशेषता मतलब पूर्णता अथवा यथावत है पूर्णता यथावत अशेषण करता है विवेकता मतलब विवेक पूर्वक या विभाग पूर्वक धनंजय धनंजय द्थाने कहते अर्जुन को क्योंकि दिग्विजय के समय वो मनुष्यों का और देवताओं का बहुत सा धन करके ले आया था जीत करके मनुष्यों का धन लाया और देवताओं का धन लाया जीत करके इसलिए उसका नाम क्या होगा धनंजय दिग्विजय मानुसम दैवम क्या प्रभुतम धनम अजय ते तो नजय अर्जुन है अर्जुन दिग्विजय अर्जुन ने दिग्विजय के समय बहुत सा मनुष्य मानुसम कर रहे मनुष्य देवस्थ इतम दैवम है ना अर्जुन ने दिग्विजय के समय मनुष्यों से और देवताओं से बहुत सा धन जीता था अर्जुन ने दिग्विजय के समय मनुष्यों से और देवताओं से बहुत सा धन जीता था धन को जीता था ना जीत लिया था लेकिन उस कारण से अशोक अर्जुना धनंजय ये अर्जुन धनंजय कहा जाता है ये अर्जुन क्या कहा जाता है बहुत धन जीत करके ले आए उसके क्या कहते हैं धनंजय कुछ लोग कहते है इतने पाँचो पांडव अंतिम में कहा गए मरने के लिए हिवाले में बहुत सारा धन जीत करके लाए थे और जो धन जो है की कमाई का भी होता है ना तो इसीलिए मुझे अंतिम में इनकी इनको पांडो जैसे महापुरुषों को भी धर्मत्मा पुरुषों की भी यही है दे का धन जो है बहुत दुखदायी होता है ऐसा मरते मतलब एक एक जगह शांति से दे नहीं पाई कष्ट उठाए हाँ मर करके दुर्गति को प्राप्त हुए गई ये तात्पर्य नहीं है जी के जी कष्ट उठा ना जाए हिमालय में बुद्धि को ऐसी हो गई चलो हिमालय में धक्का जाते थे लेकिन मरने के लिए चलते ही थोड़ा रहते थे चलते रोज जब तक जुड़ो नहीं तब तक चलते ही हो इन लोगो ने निर्णय लिया यही था ना तो जंगल तो <laughs> में तो फिर सब चले जाते थे पहले सब करने सब चले जाते थे पहले पर तो ये का निर्णय था जो भी हो थे तो है भगवान की कृपा से पात्र है पांडव में भगवान का सामिध्य प्राप्त हुआ है तो बहुत अच्छे अच्छा ओम फूर्ण मेरा पूर्ण विराम कहना आप फोन हो के चलिए समझो पूर्ण माता आप है इसी से इसी